डॉल्फिन लड़का लेखन माइकेल मोरपुर्गो हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी एक समय की बात है मछली पकड़ने वाला वो छोटा गांव एक बेहद खुशहाल जगह थी पर अब वैसा नहीं था कभी गांव के मछुआरे रोजाना मछली पकड़ने के लिए निकलते थे पर अब ऐसा नहीं था कभी मछुआरे रोजाना बहुत सारी मछलियां पकड़ते थे पर अब ऐसा नहीं था अब नावें समुद्र तट की ऊंचाई पर सूखी पड़ी थी धूप में उनका पेंट छिल रहा था और उनकी पाल बारिश में सड़ रही थी जिम के पिता ही एकमात्र मछुआरे थे जो अभी भी अपनी नाव को बाहर निकालते थे ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपनी नाव सैलीमे को एक पुराने दोस्त जैसे प्यार करते थे और उससे अलग होना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे जब कभी जिम स्कूल में नहीं होता था उसके पिता उसे भी साथ में ले जाते थे जिम से उतना ही प्यार करता था जितना कि उसके पिता करते थे अपने पिता की नाव चलाने में मदद करने या जाल खींचने से बेहतर जिम को और कुछ नहीं लगता था एक दिन स्कूल से घर जाते समय जिम ने देखा कि उसके पिता एक खाली खाड़ी को घूर रहे थे और घाट पर अकेले बैठे थे जिम सैलीमे को कहीं भी नहीं देख सका सैलीमे कहा है उसने पूछा वो समुद्र तट पर है उसके पिता ने कहा अन्य सभी नावों के साथ मैंने एक सप्ताह से कोई मछली नहीं पकड़ी है जिम नाव को नई पाल की ज़रूरत है और मेरे पास वो खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अब मछली नहीं है और पैसे भी नहीं हैं हम पैसों के बिना कैसे जिंदा रहेंगे जिम मुझे माफ़ करना उस रात जिम सोते समय बहुत रोया उसके बाद से जिम ने स्कूल जाते समय हमेशा तट वाली सड़क ली क्योंकि वो स्कूल शुरू होने से पहले सैली को देखना चाहता था एक सुबह वह समुद्र तट पर टहल रहा था कि उसने समुद्री शैवाल के बीच रेत में कुछ पड़ा हुआ देखा वो पहली निगाह में एक बड़े पेड़ के तने की तरह लग रहा था लेकिन ऐसा नहीं था उसकी एक पूछ और एक सिर था वो एक डॉल्फिन थी जिम ने उसकी बगल में ही रेत में अपने घुटने टिका दिए लड़के और डॉल्फिन ने एक दूसरे की आंखों में देखा अब जिम को पता था कि उसे क्या करना है चिंता मत करो उसने कहा मैं मदद लेकर आऊंगा मैं जल्द ही वापस आऊंगा मैं वादा करता हूं फिर वो जितनी तेजी से दौड़ सकता था वो पहाड़ी पर चढ़कर स्कूल तक दौड़ा सब बच्चे खेल के मैदान में, में थे जल्दी चलो वो चिल्लाया समुद्र तट पर एक डॉल्फिन पड़ी है हमें उसे वापस पानी में ले जाना होगा नहीं तो वो मर जाएगी पहाड़ी से नीचे समुद्र तट तक बच्चे दौड़े शिक्षक भी साथ आए जल्द ही गाँव के सभी लोग वहां आ गए जिनके पिता और माँ भी सैली में की पाल लाओ जिम की मां चिल्लाई हम डॉल्फिन को उस पाल पर रोल करेंगे जब पाल आई तब जिम डॉल्फिन के सिर के पास झुका उसने डॉल्फिन को थपथपाया और दिलासा दी चिंता मत करो वो फुसफुसाया। हम जल्द ही तुम्हें समुद्र में वापस ले जाएंगे फिर उन्होंने पाल को फैलाया और डॉल्फिन को बहुत धीरे से पाल पर रोल किया फिर जब सभी ने पाल को कसकर पकड़ लिया तब जिम के पिता चिल्लाए उठाओ एक साथ 100 हाथ उठे और जल्द ही डॉल्फिन को समुद्र में ले गए जहां उन्होंने उसे उथले पानी में रखा और लहरों को उसके ऊपर से बहने दिया डॉल्फिन चीखी चिल्लाई और उसने अपने खुश मुंह से समुद्र को थपथपाया अब वो तैर रही थी लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो जाना नहीं चाहती थी वो इधर उधर तैरती रही तुम पानी में जाओ जिम चिल्लाया फिर वो पानी में अंदर घुसा और उसने डॉल्फिन को समुद्र में ढकेलने की कोशिश की तुम जाओ फिर अंत में डॉल्फिन चली गई सभी लोग ताली बजा रहे थे और जय जयकार कर रहे थे और डॉल्फिन को अलविदा कह रहे थे जिम चाहता था कि डॉल्फिन फिर से वापस आए लेकिन वो नहीं आई अन्य सभी लोगों के साथ जिम वहां रुका और डॉल्फिन को तब तक देखता रहा जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो गई उस दिन स्कूल में जिम डॉल्फिन के अलावा और कुछ नहीं सोच सका उसने उसके लिए एक नाम भी सोचा स्माइलर उसे पूरी तरह से उपयुक्त लगा जैसे ही स्कूल खत्म हुआ जिम इस उम्मीद में समुद्र तट पर वापस दौड़ा और उसने स्माइलर के वापस आने की प्रार्थना की लेकिन स्माइलर वहां नहीं थी स्माइलर जिम को कहीं नजर नहीं आई उसी क्षण स्माइलर ठीक उसके सामने समुद्र से बाहर निकलकर आई वो सिर से पाव तक छीटे मारते हुए पानी में गिरने से पहले वो हवा में पलटी और फिर छपाक से पानी में गिर गई उसके छीटों से जिम ऊपर से नीचे तक पानी से भीग गया जिम ने दो बार नहीं सोचा उसने अपना बैग फेंका अपने जूते उतारे और फिर घाट से पानी में कूद गया तुरंत स्माइलर उसके बगल में तैरने लगी स्माइलर जिम के चारों ओर तैर रही थी उसके ऊपर छलांग लगा रही थी उसके नीचे गोता लगा रही थी अचानक जिम ने खुद को नीचे से ऊपर उठा हुआ पाया अब वो स्माइलर पर बैठा था वो उसकी सवारी कर रहा था फिर वे समुद्र में चले गए जिम से जितना बन सका वो उससे उतना चिपका रहा जब भी वो गिरता और ऐसा अक्सर होता था इस्माइलर हमेशा वहां पास में होती थी ताकि वो जिम को फिर से उठा सके वे जितना आगे गए वे उतनी ही तेजी से गए और वे जितनी तेजी से गए जिम को उतना ही अधिक आनंद आया खाड़ी के आसपास स्माइलर जिम को लेकर गई और फिर अंत में उसे वापस घाट पर छोड़ गई तब तक गांव के सभी लोगों ने उन्हें देख लिया था और फिर शैतान बच्चे घाट से गोता लगा रहे थे और उनसे मिलने के लिए समुद्र में तैर रहे थे वे सभी स्माइलर के साथ तैरना चाहते थे उसे छूना चाहते थे उसे सहलाना चाहते थे उसके साथ खेलना चाहते थे और स्माइलर उन्हें यह सब करने देने में खुश थी बच्चे अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता रहे थे उसके बाद हर दिन स्माइलर जिम के इंतज़ार में घाट के पास तैर रही होती थी और उसे सवारी देती थी और हर दिन बाकी बच्चे उसके साथ तैरते थे और उसके साथ खेलते भी थे उन्हें उसकी दयालु आंखों और मुस्कुराते हुए चेहरे से प्यार था स्माइलर हर किसी की अच्छी दोस्त बन गई थी फिर एक दिन स्माइलर वहाँ नहीं आई बच्चों ने उसका इंतज़ार किया उन्होंने उसकी तलाश की लेकिन वो फिर कभी नहीं आई अगले दिन भी वो गायब थी उसके अगले दिन भी और उसके अगले भी जिम का दिल टूट गया और सभी बच्चों के साथ भी वैसा ही हुआ गांव में हर कोई स्माइलर को याद करता था युवा और बूढ़े और उसके वापस आने के लिए तरसते रहे हर दिन वे देखते थे और हर दिन वहां स्माइलर नहीं होती थी जब जिम का जन्मदिन आया तो उसकी मां ने उसे कुछ ऐसा दिया जिससे जिम खुश हो सके एक लकड़ी की डॉल्फिन जिसे उन्होंने खुद एक लकड़ी से तराशा था लेकिन उससे भी जिम खुश नहीं हुआ तब उनके पिता के दिमाग में एक विचार आया जिम उन्होंने कहा क्यों नहीं हम सब सैली मे में, में बाहर जाएं? क्या तुम वो पसंद करोगे हाँ जिम ने कहा तब हम शायद इसमाइलर की भी तलाश कर सकते हैं फिर उन्होंने सैली मे को पानी में उतारा और पाल को सेट किया खाड़ी से बाहर वे खुले समुद्र में चले गए जहां सैली मे अपनी पुरानी पाल के बावजूद लहरों के साथ साथ उड़ने लगी जिम को उसके चेहरे से टकराती हवा पसंद आई और होठों पर नमक की फुहार भी वहाँ बहुत सी समुद्री चीलें और बतखें थीं लेकिन स्माइलर कहीं भी नजर नहीं आई जिम ने उसे बार बार बुलाया लेकिन वो नहीं आई सूरज अब अस्थ हो रहा था समुद्र उनके चारों ओर चमक रहा था मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि अब हम वापस जाएं, जिम के पिता ने उससे कहा अभी नहीं जिम ने दुखी होकर कहा वो यहीं पर कहीं है इतना मुझे पता है कि वो यहीं है जैसे ही सैली में घर के लिए मुड़ी जिम ने आखिरी बार स्माइलर को जोर से पुकारा वापस आओ स्माइलर कृपया वापस आओ कृपया अचानक समुद्र उबलने लगा और नाव के चारों ओर बुलबुले बनने लगे मानो वहां कुछ जीवित हो और समुद्र एकदम जीवंत हो गया सैकड़ों डॉल्फिन के साथ ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों डॉल्फिन समुद्र में उनकी नाव की बगल में उनके पीछे उनके सामने छलांग लगा रही हों। फिर उनमें से एक ने जिम के सिर के ठीक ऊपर सैलीमे के ऊपर से छलांग लगा दी वो स्माइलर थी स्माइलर वापस आ गई थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने पूरे परिवार को साथ लाई हो जैसे ही सैलीमे खाड़ी में गई गाँव के सभी लोगों ने उसे आते हुए देखा सैकड़ों डॉल्फिन सुनहरे समुद्र में सैलीमे के चारों ओर नृत्य कर रही थीं क्या नजारा था कुछ ही दिनों में गांव में बहुत से मेहमान आए वे डॉल्फिन्स देखने के लिए और जिम और बच्चों के साथ स्माइलर को खेलते देखने के लिए वहां आए थे फिर हर सुबह सेलीमे और मछली पकड़ने वाली सभी छोटी नावें आगंतुकों से भरी होती थी सभी मेहमानों के लिए उनके जीवन की वो एक विशेष यात्रा थी जिसके लिए वे अच्छे पैसे देने में खुश थे मेहमान अपनी टोपियों को पकड़े हुए डॉल्फिन्स को निहारते थे जो हर मिनट उनके चारों ओर चक्कर लगाती थी जिम अपने पूरे जीवन में कभी इतना खुश नहीं हुआ था उसके पास स्माइलर वापस आ गई थी और अब उसके पिता के पास सेली के लिए नई पाल खरीदने के लिए आवश्यक पैसा जमा हो गया था अब अन्य सभी मछुआरे भी अपनी नावों की पाल बदल सकते थे और अपनी नावों को पेंट कर सकते थे एक बार फिर गांव एक खुशहाल जगह बन गई थी जहां तक बच्चों की बात है वे जब चाहते थे तब डॉल्फिन्स के साथ तैरने जा सकते थे वे उन्हें सहला सकते थे और उनके साथ तैर सकते थे और उनके साथ खेल सकते थे और यहां तक कि उनसे बात भी कर सकते थे लेकिन वे सभी जानते थे कि केवल एक डोल्फिन कभी किसी को अपने ऊपर बैठने देगी वो स्माइलर थी और वे सभी जानते थे कि पूरी दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति को स्माइलर अपनी पीठ पर सवारी करने देती थी और वो था जिम